श्री विष्णु विष्णुसहस्रनामस्त्र शांक्यम परम जो महत्तेज परम जो महत परम जो महद्रह्म परम यम येज परम य महत परम य महद्रह्म परम य परम चैतन्य महत्बृहत्ज सर्वाव सर्वावभाषक येन सूर्यस्तपति तेजस्से तरीब्राह्मण तद्देज्योतिषा ज्योति वृद्धाक उपन न तत्र न त्र सूर्योभाक मुंडकोपन इदी श्रुते यदागत तेज गीता इत्यादि स्मृतिश्चा जो सबका प्रकाशक परम अर्थात उत्तम और महान चिन्हमय प्रकाश है जिसके विषय में जिस तेज से प्रकाशित होकर सूर्य तपता है उसे देवगण ज्योतियों की ज्योति कहते हैं वहाँ न सूर्य का प्रकाश पहुँचता है और न चंद्रमा या तारों इत्यादि श्रुतियों से तथा सूर्य के अंतर्गत जो तेज है इत्यादि स्मृतियों से भी यही प्रमाणित होता है परमम तपह तपत आज्ञापयती तप यमं चोक परम च लोक सर्वाणी चूतामती वृेदारण्यक उपनिषद इत्यामी ब्राह्मणे सर्वंत्रूयते जो परम तप अर्थात तपने वाला यानी आज्ञा देने वाला है जैसा कि जो इस लोक को परलोक को तथा समस्त प्राणियों को उनके भीतर स्थित होकर शासित करता है इस श्रुति द्वारा अंतर्यामी ब्राह्मण में उसको सबका नियामक कहा गया है भीस्मा माद्वातह पवते भीषोदहति सूर्यः भीषा माद अग्नि चेंद्रस् मृत्युवती पंचम तैतृक उपनिषद इत्यादि तैत्रिय के तैत्यश्रुति में भी कहा गया है इसी के भय से वायु चलता है इसी के भय से सूर्य उदित होता है तथा इसी के भय से अग्नि इंद्र और पांचवा मृत्यु दौड़ता है इत्यादि तपतिष्ठ तपतिष्ठी वा तप तस्वर्यम्थिन्न महत्वर्वेवर मांडूक्योपनिषद इत्यादिश्रुतः तपता है अथवा शासन करता है इसलिए वह तप है उसका ऐश्वर्य अपरिमित है इस कारण वह महान है श्रुति भी कहती है कि वह सर्वेश्वर है परमम सत्यादि सत्यादिलक्षण ब्रह्म महनीयतमा महत परमम प्रकृष्टम पुनरावृत्ति संकर हित संकारहित परम परमायनम परायणम जो सत्यादि लक्षणों वाला परब्रह्म तथा महत्ता युक्त होने के कारण महान है और जो पुनरावृत्ति की शंका से रहित परम श्रेष्ठ परायण है परम अयन आश्रय का नाम परायण है परम ग्रहणात सर्वत्र अपरम तेज आदित व्यावर्त्यते सर्वत्र सर्व देव इतिशेष्टे च यहाँ सर्वत्र परम शब्द का ग्रहण होने से सूर्यादि अन्य तेजों का व्यावर्तन पृथककरण किया गया है और जो देव इस पद की विशेषता बताई गई है यो देव परम तेज परम तप परम ब्रह्म परम परायणम स एकम सर्वभूता इति वाक्यार्थः जो देव परम तेज परम तप परम ब्रह्म और परम परायण है वही समस्त प्राणियों की परम गति है यह इस वाक्य का अर्थ है इदान प्रथम प्रश्न सेोत्तर माह अब पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं पवित्राण पवित्र योगना च मंगल दैवतना चूता पवित पवित्र यलाना च मंगल दैवत देवता भूता अव्ययः पिता पवित्राण पवित्र पावना तीर्थादीना पवित्र परमस्तु पुमान, ध्यायतो दृष्टः कृतितः स्तुतः ध्या स्मृतः प्रणतः पापमानः पापम सर्वान्ुन्मूलती परम पवित्र जो पवित्रों में पवित्र अर्थात पवित्र करने वाले को में पवित्र है परम पुरुष परमात्मा ध्यान दर्शन कीर्तन स्तुति पूजा स्मरण तथा प्रणाम किए जाने पर समस्त पापों को जड़ से उखाड़ डालते हैं इसीलिए वे परम पवित्र हैं संसार बंध हेतुर्भूत पुण्या पुण्यात्मक कर्म तत्कार चाज्ञान सर्व नासयाथात्म्य ज्ञाने देति वा पवित्राण पवित्रम अथवा जो यो संजोगी परमात्मा अपने स्वरूप के यथार्थ ज्ञान से संसार बंधन के पुण्य पाप रूप कर्म और उसके कारण रूप अज्ञान सबको नष्ट कर देते हैं इसलिए वे पवित्रों में पवित्र हैं रूपम आरोग्यम अर्थाश्च भोगाश्चैनुष ददाति ध्या्य अपवर्ग प्रदोहि मोक्षदाता श्री हरि ध्यान करने वाले को सर्वदा रूप आरोग्य संपूर्ण पदार्थ और प्रासंगिक भोग भी देते हैं चिंत्यमान समस्तानाम क्लेशान हानिदोही समुसृज्याखिद चिंतम सोचत किम न चिंतते जो अपना स्मरण किए जाने पर समस्त क्लेशों को दूर कर देते हैं और सब चिंतनियों को छोड़कर उन अच्युत का ही चिंतन क्यों नहीं किया जाता ध्याये नारायण देव स्नादिशूच कर्म सु प्रायश्चित सर्व दुष्कृत से वही श्रुति स्नानादि समस्त कर्मों को करते हुए श्री नारायण देव का ध्यान करना चाहिए यह भगवत स्मरण ही संपूर्ण दुष्कर्मों का प्रायश्चित्त है इस विषय में श्रुति भी सहमत है संसार सर्प संसारपस नेकृष्णी वैष्णव मंत्र श्रुवा संसार रूप सर्प द्वारा डसे जाने से निश्चेष्ट हुए पुरुष के लिए एकमात्र औषध रूप कृष्ण इस मंत्र को सुनकर मनुष्य मुक्त हो जाता है अति पातक युक्त ध्यान निम अत्युतम भूय तपस्वी भवती पंक्ति पावन पावन अत्यंत पापी पुरुष भी एक पल के लिए भी अच्युत का ध्यान करने से बड़ा भारी तपस्वी और पंक्ति पावनों को भी पवित्र करने वाला हो जाता है जो ब्राह्मण श्रोत्री और संपूर्ण ब्राह्मणोचित लक्षणों से युक्त होता है वह पंक्ति पावन कहलाता है आलोड्य सर्वशास्त्रि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकम सुनिष्पन्नमेयो नारायण सदा समस्त शास्त्रों का मंथन करने पर और उनका पुनः पुनः विचार करने पर यही निश्चित होता है कि सर्वदा श्री नारायण का ध्यान करना चाहिए हरि का सदाधेयो थितं सदा विप्रा पठध्यात केशव हे विप्रगण आप लोगों को सर्वदा सत्वगुण संपन्न होकर एकमात्र श्री हरि का ही ध्यान करना चाहिए आप सदा ओम का जप और श्री केशव का ध्यान करें भिद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यंते सर्वसया चास्य कर्णी तस्म दृष्टि पराबरे मुंडक उपनिषद उस पराबर परमात्मा का दर्शन कर लेने पर जीव की अविद्याप हृदय गंथी टूट जाती है उसके संपूर्ण संशय नष्ट हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं यम कीर्तनम भक्ता विलाप नमन उत्तम मैत्रेय शेष पापा नाम धातूनामी पापक हे मैत्रेय सुवर्ण आदि धातुओं को जिस प्रकार अग्नि पिघला देता है उसी प्रकार जिसका भक्ति युक्त नाम संकीर्तन संपूर्ण पापों का अत्युत्तम विलापन लीन करने वाला है अवशेनापी नाम की सर्वपात कैमुच जिसके नाम का विवश होकर कीर्तन करने से भी मनुष्य तुरंत ही समस्त पापों से इस प्रकार छूट जाता है जैसे सिंह से डरे हुए भेड़ियों से उसका शिकार ध्यान कृत जजन यज्ञ त्रेतायाम द्वापर चयन यद आप्नौती तद आपनोती कलह संकृत केवलम सतयुग में ध्यान से त्रेता में यज्ञानुष्ठान से और द्वापर में भगवान के पूजन से मनुष्य जो कुछ प्राप्त करता है वह कलयुग में श्री केशव का नाम संकीर्तन करने से ही पा लेता है हरिहृत पापा दुष्टचित्तर पे स्मृत अनिच्छयापि संप्रष्टो धत्य व ही श्री हरि का यदि दुष्ट दुष्टचित्त पुरुषों से भी स्मरण किया जाए तो वे उनके समस्त पापों को हर लेते हैं जैसे अनिच्छा से स्पर्श करने पर भी अग्नि जला ही डालता है अज्ञान तो ज्ञान तो वापी वासुदेव से कीर्तना तत्सर्वयम जाति तो लवणम यथाम जानकर अथवा बिना जाने किसी प्रकार भी किए हुए श्री वासुदेव के कीर्तन से जल में पड़े हुए नमक के समान समस्त पाप गल जाते हैं यस्तमतिर्णया नरक स्वर्गी यिंतने विघ्नो यमनसो ब्रह्मों लोकोत्पक मुक्ति चेत स्थित मृधिया पुसा प्रयाति किद प्रयातव तराते जिसमें चित्त लगाने वाला नरकगामी नहीं होता जिसके चिंतन में स्वर्गलोक भी विघ्न रूप है जिसमें चित्त लग जाने पर ब्रह्मलोक भी दुक्ष प्रतीत होता है तथा जो अविनाशी प्रभु शुद्ध बुद्धि वाले पुरुषों के हृदय में स्थित होकर उन्हें मुक्ति प्रदान करता है उस अच्युत का चिंतन करने से यदि पाप वुलीन हो जाते हैं तो इसमें आश्चर्य क्या है समायालम जलम बंधे तमसौभास्कर शांति कलौ य नाम संकीर्तनम हरे अग्नि को शांत करने में जल और अंधकार को दूर करने में सूर्य समर्थ है तथा कलयुग में पाप समूह की शांति का उपाय श्री हरि का नाम संकीर्तन है हरे नाम नाम नाम मम जीवन करो नास्त व नास्त गतिरन्न्य था श्रीहरि का नाम ही नाम ही नाम ही मेरा जीवन है इसके अतिरिक्त कलयुग में और कोई सहारा है ही नहीं है ही नहीं है ही नहीं स्तुत्वा विष्णु वासुदेव विपापोजायते जायते विष्णु संपूजना पापम प्रणश्यति सर्व्यापक विष्णु भगवान का स्तम करने से मनुष्य निष्पाप हो जाता है विष्णु भगवान का नित्य प्रति पूजन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं सर्वदा सर्वकार्यु नैसा अमंगल यृदय भगवान मंगलायत नौकरी जिनके हृदय में समस्त मंगलों के स्थान भगवान श्रीहरि विराजते हैं उन्हें कभी किसी कार्य में कोई अमंगल प्राप्त नहीं होता नित्यम संचित देव योग युक्तों जनार्दनम सास्य मंदे परारक्षा कोश्रयम श्री जनार्दन भगवान का सदा समाहित होकर चिंतन करना चाहिए यही इस जीव की परम रक्षा है भला जो भगवान के आश्रित है उसे कौन कष्ट पहुंचा सकता है गंगा स्नान सहस्त्रो पुरस्क पुरस्कर स्नान कोटिशो यदाप अम्बले हम जाते स्मृति नश्यति धरो हजार बार गंगा स्नान करने से और करोड़ बार पुष्कर क्षेत्र में नहाने से जो पाप नष्ट होते हैं वे श्रीहरि का स्मरण करने से ही नष्ट हो जाते हैं अपियोध्याये नारायण मनाम सोप सिद्धिम अवापनोतिन तत्परायण जो पुरुष अविनाशी नारायण देव का एक मुहूर्त भी चिंतन करता है वह भी सिद्धि प्राप्त कर लेता है फिर जो भगवत परायण है उसकी तो बात ही क्या है प्रायता शेषा तप कर्मात्म का ही जानतेषाशेषाण कृष्णानुस्मरण परम जितने भी तप और कर्मरूप प्रायश्चित्त है उन सब में श्रीकृष्ण का स्मरण करना ही सर्वश्रेष्ठ है कलिकलमसम अत्युग्रम नरका प्रयातिविल सद्य सकृदापि संस्कृत मनुष्यों को नरक की यातनाएँ प्राप्त कराने वाले कलयुग के अति उग्र दोष जिनका एक बार स्मरण करने से भी तुरंत लीन हो जाते हैं सकृत स्मृतोपि गोविंदो नि जन्म सतहिक पापरा सिम दहत्यासु तुलह श्री गोविंद एक बार स्मरण किए जाने पर भी मनुष्यों के सैकड़ों जन्मों में किए हुए पाप पंजों को इस प्रकार तुरंत ही भस्म कर देते हैं जैसे अग्नि रूई के ढेर को जला डालता है यथा तथा चित्तस्थितो विष्णुः कक्षम विष्णु जिस प्रकार ऊंची ऊंची लपटों वाला अग्नि वायु के साथ मिलकर सुखी घास के ढेर को जला डालता है उसी प्रकार चित्त में स्थित विष्णु भगवान योगियों के समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं एक मुहूर्ते ध्यान वर्जि दस्यु मुशी तेन युक्तमाक्रम बिना ध्यान के एक मुहूर्त निकल जाने पर भी लुटेरों से लुटे हुए व्यक्ति के समान अत्यंत विलाप करना चाहिए जनार्दनम भूतपतिम जगद्गु स्मरण मनुष्य सतत महाभुटे दुखा सर्वाणप ज्ञान्य कार्याणत हे महामुने समस्त प्राणियों के प्रभु जगदगुरु जनार्दन का निरंतर स्मरण करने से मनुष्य समस्त दुखों को दूर कर देता है और जिन जिनकी इच्छा करता है उन सभी कार्यों को सिद्ध कर देता है एवं एकाग्र चित सन संस्मरण बधसूदन जन्म मृत्यु जरा ग्रह संसाराबिम तरष्यति इस प्रकार एकाग्रचित होकर श्री मधुसूदन का स्मरण करते रहने से मनुष्य जन्म मृत्यु और जरा रूप ग्राहों से पूर्ण संसार सागर को पार कर लेगा कलावत्रापि कलावरा सकलं पापं पापम गोविंदम संस्मर इस दोष पूर्ण कलयुग में भी विषयाशक्त मनुष्य समस्त पापों को करके भी श्री गोविंद का चिंतन करने से पवित्र हो जाता है वासुदेवे मनोजस् जप होमार्चनादिशु तस्तरायो मैत्रेय देवेन्द्रवादिक फल हे मैत्रेय जप होम तथा अर्चनादि में जिसका चित्त भगवान वासुदेव में लगा हुआ है उसके लिए इंद्रवादि फल विघ्न रूप ही है लोक जन्मांतर लोकत्रीता पापम तीनों लोकों के स्वामी अनुपम प्रभावशाली तथा अनेक रूप से प्रकट होने वाले भगवान को सिर झुकाकर थोड़ा सा प्रणाम करने से मनुष्य के हजारों महाकल्पों में जन्म जन्मांतरों में किए हुए संपूर्ण पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं